नमस्कार जी कैसे हैं आप नयाजपुर में तो बाहर का मौसम बड़ा आशिकाना सा हो रखा है बादल बारिश um, unless you uh, unless rain is ruining your plans in that case थोड़ा माफ़ करिएगा बिकॉज आई एम काइंड सेक्टर ऑफ दिस काइंड ऑफ वेदर एंड गेट ओवर एक्साइटेड बट मुझे तो ये मौसम थोड़ा आशिकाना टाइप ही लगता है अगर <laughs> आपका वीक भी भागते दौड़ते बीता है और अब मंडे आने की दस्तक आपको अभी से सुनाई पड़ने लग गई है तो आप अकेले नहीं हैं जनाब वेलकम टू आर भागती दौड़ती मगर प्यारी सी जिंदगी तो आप सुन रहे हैं WRFNLP आर एफ एन और 107.1 FM in and around Nashville area। You can listen to this radio station online at radiofreenashville.org। वैसे स्टेशन ऑनलाइन एट has a नेशनल डॉट ओ आर जी विच विल मेक ट्यूनिंग इन टू दिस प्रोग्राम सुपर ईजी इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है नेशल वालों के लिए uh, नेशल में गणेश टेम्पल में जीर्णोद्धार और कुंभ अभिषेक को पर्व की तरह मनाया जा रहा है आज सेप्टेंबर नाइन्थ से सेप्टेंबर सिक्सटीनथ तक एक पूरे हफ्ते बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स परफॉर्मेंसेस और रिचुल्स विल बी हैपनिंग इन द टेम्पल सो अगर आप अगर मंदिर आपके भी सुख दुख का अभिन्न हिस्सा रहा है तो यही वक्त है तन मन या धन जैसे हो मंदिर के इस काम का हिस्सा बने और उसमें सहयोग दें कार्यक्रम का नाम है देसी जायका जिसमें थोड़े गाने थोड़ी बातें लेकर आज आपके साथ मैं हूँ पूजा देसी जाइका के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार वह well, बात हो रही थी दौड़ती भागती जिंदगी की पर देखा जाए तो ज़िंदगी ने कब प्रॉमिस किया था हमसे कि वो आसान रहने वाली है ठीक कहा कि नहीं <laughs> पर आज लाइफ को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं एंड इंस्टेड ऑफ पिकिंग ऑन लाइफ बातों का सिलसिला ले चलते हैं वादों की तरफ वादा प्रॉमिस कमिटमेंट कसबें किया तो होगा आपने किसी से कभी याद है क्या निभाया था क्या या वक्त की परतों में कहीं याद बनके रह गया था वो वादा आज बात उन्हीं वादों की चलिए सुनते हैं आज का पहला गीत जो कहता है कि अगर आप साथ देने का वादा करेंगे तो हम यूं ही मस्त नगमे लुटाते रहेंगे मगर साथ देने का वादा करो मैं यू ही मस्त नगमे लुटाता रहूं तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं तुम मगर साथ देने का करो मैं यू ही मस्त न निभाने का <laughs> 1967 की फिल्म हमराज साहिर लुधियानवी के बोल रवि का संगीत और महेंद्र कपूर की आवाज पर्दे पर हैंसम सुनील विद एक्ट्रेस कार्यक्रम है देसी जायका और पूजा के साथ आज बातें हो रही हैं वादों की वादा या प्रॉमिस क्या है ये सोचिए तो जरा साधारण शब्दों में अगर कहूं तो गिविंग समवन द एश्योरेंस That we will do exactly what we are saying, no matter what, right? Meaning, अगर किसी को हम ये यकीन दिलाएँ कि हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा हम कह रहे हैं चाहे सिचुएशंस कितनी भी क्यों ना बदल जाएँ तो मेरी समझ से that's called a promise. आपको क्या लगता है Promise एक बहुत छोटी सी बात जैसे phone call return करना भी हो सकता है या फिर जीवन भर साथ देने का देने जैसी बड़ी बात का भी हो सकता है अब बात यह आती है कि क्या कभी वादा तोड़ना या अपने किए हुए वादे से मुकर जाना जस्टिफाइड होता है इस बारे में बात करेंगे पर पहले सुनते हैं कुछ वादे इन गीतों में सुनिए कसम सम्भली तूने कसम ली तन है एक मन है एक प्राण अपने एक रंग होगा तो उदास रहूंगी मैं भी नजराओं या न आऊं तेरे पास रहूंगी मैं भी तू तो कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा मुझे लगता सातना अटूट एक एटर्नल प्रॉमिस जैसा है बीइंग देयर फॉर दैट पर्सन नो मैटर व्हाट फिल्म नाइनटीन सिक्सटी सिक्स की सुपरहिट मेरा साया, दिल को दिल को छूने वाले बोल राजा मेहंदी अली खान जी के संगीत मदन मोहन जी का आवाज़ लता मंगेशकर और पर्दे पर सुनील दत्त विद साधना इट इज़ अ गुड सस्पेंस मूवी अगर आप पुरानी फिल्मों का शौक रखते हैं आई डोंट रिकमेंड दिस मूवी मेरा साया काफ़ी अच्छा सस्पेंस क्रिएट हुआ है इस मूवी में सो इफ़ यू गेट टाइम वॉच इट फर्स्ट सॉन्ग मैंने कसम ली वॉज फ्राम मूवी 1971 तेरे मेरे सपने एसडी डी बर्मन का संगीत नीरज के बोल आवाज़ लता जी और किशोर कुमार की पर्दे पर देव साहब मुमताज़ के साथ उस ज़माने के स्टाइल में यू नो डबल सीट साइकिल पर <laughs> आज देसी जायका में बातें वादों की और प्रॉमिस की तो हम बात कर रहे थे कि क्या वायदा तोड़ना जायज़ है क्या ये ठीक है पर इससे भी पहले ये बताइए हम वायदा करते किससे हैं आई I मीन mean, जाहिर सी बात है कि किसी अजनबी से तो जाके कोई प्रामिस नहीं करते होंगे हम प्रोमिस या वायदा उन्हीं से करते हैं जो हमारे अपने होते हैं या जिनकी हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट जगह ज़रूर होती है पर क्या वायदे तब तक ही रहते हैं जब तक वो लोग अपने हैं अगर सिचुएशनस चेंज क्या हमारा प्रोमिस भी चेंज हो जाता है क्या हो जाना चाहिए <laughs> सोचिए इस बारे में और बातों का सिलसिला जारी रखेंगे पर पहले ये सॉन्ग देखिए साहब इनके भी जो अपने थे उन्हीं से वादे हो रहे थे दिस सुपर हिट सॉन्ग वाज़ फ्रॉम मूवी 1982 मूवी ये वादा रहा पर्दे पर ऋषि कपूर विद पूनम ढिल्लन आर डी बर्मन का संगीत गुलशन बाबरा के बोल और आवाज़ आशा भोसले और किशोर कुमार की लाइक दिस सॉन्ग से वादा किया उनसे किया जो अपने थे और जब वो अपने थे मतलब जिनके साथ ऑल द सिचुएशंस उस समय बड़ी फेवरेबल थी हमारे बीच सारी चीज़ें अच्छी थी तब किया लेकिन किसी भी वादे की परख इंसान की उसके करेक्टर की परख तो तब होती है ना जब हम अपने कहे को निभा जाएं आई मीन वन सिचुएशन्स आर नॉट दैट फेवरेबल कहते थे ना प्राण जाए पर वचन ना जाए पर अब अब आ, आप आर्ग्यूमेंट ये कर सकते हैं कि भाई वो तो जी पुराने ज़माने की बातें थीं आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लाइफ ऐसे नहीं चलती रियली really? फिर कैसे चलती है अगर हम अपनी कही बात पर टिक कर नहीं रह सकें फिर हमारी किसी भी बात का क्या एतबार उसका क्या मोल तो वादा फिर तो करिए ना कोई वादा किसी से करिए ना 1999 की मूवी ताल आनंद बख्श के बोल ए आर रहमान का संगीत आवाज़ सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की पर्दे पर आलोकनाथ वे विद ऐश्वर्या एंड अक्षय खन्ना तो ये सॉन्ग इसने कहा करिए करिए तो वादा फिर तोड़िए ना <laughs> देखिए जैसे कि हमने पहले कहा कि बात कुड भी एज स्मॉल एज समाइम्स वी जस्ट से oh i will call you back and then easily forgot and didn't call back so kai bar humse bhi ho jata hai aur it could be as big as cheating their spouse or partner after making the promise of being faithful with them to kai bar ho jata hai shabd aadat se muh se nikal jate hain ek promise ki tarah ki i'll call you back aur phir hum conveniently unko bhool bhi jate hain but ye ek example of making promises and breaking it <in Spanish> और अगर मैं खुद भी सोचती हूँ मुझसे भी हो जाता है पर अगर जब आज मैं इस बात को ग़ौर से सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर हम अपना इतना सा प्रॉमिस नहीं रख सकते तो जीवन में किए बड़े वादों को क्या खाक निभाएंगे हर वादा तो कागज़ कलम पर नहीं होता वादे चाहे कहे गए हों या अन वाले हों पर जब भी, भी वादे टूटते हैं तो तकलीफ होती है और कारण कारण ज़रूर होते होंगे वादों के टूटने के बट आ, आपको याद नहीं कि हमने कहा था कि वादा वो होता है जिसके लिए हम कहते हैं कि नो मैटर वॉट हम जो कह रहे हैं वो ज़रूर निभाएँगे तो फिर आ, सोच के इसलिए हुजूर वादा बड़ा हो या छोटा पहले तो ज़रा संभल के सोच के करिए और फिर तोड़िए ना वरना लोग पूछेंगे a <laughs> We've made. जब मैं कल रात इस स्क्रिप्ट को लिख रही थी और इस बारे में सोच रही थी कि कौन से गाने आपके लिए लेकर आऊँगी माय हेड वाज फिल्ड विद सो मेनी थॉट्स लाइक सारे ख्याल जैसे जस्ट कीप ऑन रशिंग टू माय हेड और आम, मुझे नहीं पता कि मैं उन सारे ख्यालों को कितने अच्छे से शब्दों में पिरोकर आपके सामने पेश कर पा रही हूँ या नहीं तो अगर मेरी बातों में कुछ अधूरा सा अनकहा सा रह जाए तो प्लीज़ उसे अपने एहसासों से भर लीजिएगा <laughs> वादा है ना फिल्म <laughs> 1977 की हम किसी से कम नहीं आईडी का संगीत आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठा की पर्दे पर तारिक शाह विद काजल किरण आप सुन रहे हैं देसी जाए का रेडियो फ्री नेशनल व्हिच इज़ अ कम्युनिटी रेडियो व्हिच रन्स ऑन सपोर्ट ऑफ लिसनर्स लाइक यू एक बड़ा आसान सा तरीका है जिसे आप हम जिससे आप हमारे रेडियो की मदद कर सकते हैं अमेजॉन जिसपे कि 99% of us you, we do shop, please go to smile.amazon.com, follow the prompts, make Radio Free Nashville your charity. You, this gesture of yours will greatly appreciated by जेस्टर and योर विल ग्रेटली अप्रिशिएटेड बाई एस एंड दिस इज़ अ ग्रेट वे टू हेल्प आर रेडियो स्टेशन नेशनल में रहने वालों के लिए एक और अनदर इम्पॉर्ट अनाउंसमेंट अलॉन्ग विद द फेस्टिविटी इज़ गोइंग इन द There is another fun event is coming up this Saturday, September fifteenth. It's called uh, Viva Kuthera. Thirty artists from fifteen different countries who have been touring the world for past twenty-five years, performing for thousands, will present the beauty of India's ancient culture through soul-stirring music, captivating dance, thrilling martial art, and theater. the event is on saturday september 15th at 6 pm at the langford auditorium of the wendabet university medical center and uh, this event is completely free but donations are welcome to support the victim of uh, recent kerala flood um once again don't miss the breathtaking show first time in nashville on saturday september 15th for more details and um, do and to register please visit viva कुलठेरा डॉट कॉम इट्स वी आई वी एस के यू एल टी यू आर ए डॉट कॉम एंड क्लिक ऑन नेशुरल फॉर मोर डिटेल्स और इवेंट ब्राइट डॉट कॉम सर्च फॉर वीवा कुलठेरा नेचुरल होप यू इन्जॉय दीज फन अपमिंग ईवेंट्स चलिए अब वापस चलते हैं गानों की दुनिया में गालिब का एक मशहूर शेर अर्ज़ है ज़रूर ज़रा गौर फरमाइएगा तेरे वादे पर जिये रे वादे पे जिये हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते जो ऐतबार होता सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से खुशबु आ सकती कभी कागज के से मैं इंतजार करूं ये दिल निसार करूं मैं तुझसे प्यार करूं करू मगर कैसे हत करूं झूठा है तेरा ch mm. जानती है ने, ने दाग दहलवी जी का एक मशहूर शेर मुझे याद दिलाया तेरे वादे पे सितम गर अभी और सब्र करते तेरे वादे पे सितम गर अभी और सब्र करते अगर अपनी ज़िंदगी का हमें एतबार होता अगर अपनी ज़िंदगी का हमें एतबार होता सो so, ये गाना जो अभी आपने सुना ये 1972 सुपरहिट मूवी दुश्मन लक्ष्मी प्यारे का संगीत आनंद बख्शी के बोल और आवाज़ किशोर दा की पर्दे पर थे सुपरस्टार ऑफ दैट टाइम राजेश खन्ना विद मुमताज आप सुन रहे हैं देसी जायका जिसमें बातें हो रही हैं वादों की पूजा के साथ तो ये वादे वाली इक्वेशन होती है ना ये इतनी सीधी भी नहीं होती किसी भी वादे के हमेशा दो सिरे होते हैं एक करने वाला और दूसरा वादा लेने वाला तो एक यहाँ पे दो बातें मेरे दिमाग में आती हैं एक तो भाई ये वादा कर जिससे हम जब वादा लेते हैं उस वक्त भी हमें थोड़ा यू नो you know, उस आ, रहना चाहिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम किस बात का वादा ले रहे हैं ऐसा तो नहीं कि अपने दोस्त को या जिससे वादा ले रहे हैं उसे किसी तकलीफ़ में या पशुपेश में डाल रहे हों और आ, दूसरा ये कि कई बार आ, ये वाद कई बार हम सिचुएशन के या लोगों के प्रेशर में आकर उस वक्त तो कमिटमेंट कर लेते हैं भाई हमसे किसी ने कहा कुछ मांगा या कुछ बात का प्रॉमिस लेना चाहा और हम किसी प्रेशर में आकर कमिट कर लिया <laughs> कई बार जैसे तीन चार पार्टीज़ में एक शाम को जाने वाली छोटी सी बात बट वी कमिट तीनों जगह और होता क्या है कि ये हो सकता है कि कमिटमेंट करते वक्त ही हमें ये पता हो कि हम शायद ये कमिटमेंट नहीं निभा पाएंगे या फिर हम उस कमिटमेंट के लिए खुद को तैयार नहीं पाते हैं सो so, हमसे भी हो जाता है बट अगेन अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे करे हुए वादों को करी हुई बातों को सीरियसली लें तो कमिटमेंट करने से पहले ज़रा ठहरिए ज़रा सोचिए मांगने वालों का क्या है सुनिए ज़रा वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ वादा करो नहीं छोड़ो े लिए है मेरे लिए लेके आई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 मुझे तेरा प्यार मेरा अपनी तो है बस ये दोथ द सॉन्ग्स वादा कर ले साजना इज फ्रॉम 1974 मूवी हाथ की सफाई गुलशन बाबरा के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की पर्दे पर इस गाने में विनोद खन्ना विद सिमी ग्रेवाल और पहला गाना जो काफ़ी चिलबुला सा है जहां पर्दे पर, पर शशि कपूर जबरदस्ती शर्मिला टैगोर से प्यार का वादा लेने में लगे हुए हैं आवाज़ किशोरदा और लता ताई की बोल साहिर के और संगीत पंचम का तो देखा आपने मांगने वाले ने तो जो जी में आया वो मांग लिया बात फिर वहीं आती है वादे सोच कर करने चाहिए बेशक थोड़ा वक्त हम लें थोड़ा उन पर सोच विचार करें पर एक बार अगर वादा करें तो फिर उन्हें निभाएं जैसे इन्होंने निभाया ज़रा सुनिए कर के एक एक पल का बदला लूंगा ऐसा भी क्या ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूँगा ऐसा भी क्या कितना सताया पहले कुछ का हिसाब दो छोडो ना नहीं छोड़ो ना। ऐसे तो नजु नहीं हाथ सरकार के मौके भी कभी कभी मिलते हैं प्यार के बस में नाम कसमें वादे पर्दे पर अमिताभ के साथ राखी को आवाज़ दी है किशोरदा और लता मंगेशकर जी ने बोल एक बार फिर गुलशन बाबरा और संगीत पंचमदा का आ, पहला सॉन्ग ओ मेरे राजा फिल्म जॉनी मेरा नाम पर्दे पर वादा निभाने की दुहाई देती हेमंत हेमा मालिनी के साथ हैं देवानंद जिनको आवाज़ दी थी आशा भोसले और किशोर ने बोल इंदिवियर के और संगीत खयाम का सॉरी नॉट खयाम कल्याण जी आनन्द जी का तो आज हमने अपने इस छोटे से प्रोग्राम में वादे जैसे बड़े नाजुक से मसले पे कुछ बातें की जाहिर है इतने कम वक्त में इसकी रूह तक तो पहुंचना मुमकिन नहीं था पर उम्मीद करती हूं कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा थोड़े गाने और थोड़ी बातों के बीच शायद आपको भी कोई पुराना साथी याद आया और उससे जुड़ा कोई वादा याद आया होगा आया क्या <laughs> चलते चलते बस इतना ही किसी ने हमसे किया प्रॉमिस अगर तोड़ा तो उस तकलीफ़ को सेंटर स्टेज ना बनाएं अपने को इसके बजाय कि हम अपने को विक्टिम फील करें और उसकी तकलीफ़ में दिन रात डूबे रहें क्यों ना हम ये कोशिश करें कि अगर हमने किसी के साथ कोई वादा किया है और अगर वक्त बदल भी गया है तो चाहे परिस्थिति कितनी भी बदल गई हो हम अपने किए वादे को निभाएँ एहसास की ये दुनिया बड़ी नाजुक है अपनी तरफ से किसी को ठेस ना लगे बस हमको यही कोशिश करनी चाहिए कर सकते हैं ना अब पूजा को इजाज़त अपना ख्याल रखिएगा मुस्कुराते रहिएगा और हाँ वादा ज़रा ध्यान से करिएगा कार्यक्रम का अंत करती हूँ फिल्म उपकार के एक गाने से जिसको मन्ना देने बड़ी ही सोलफुल आवाज़ में गाया है गीत के बोल कुछ इस तरह हैं सुख में तेरे साथ चलेंगे दुख में सब मुख मोड़ेंगे दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे देते हैं भगवान को धोखा इंसा को क्या छोड़ेंगे कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या इस गाने के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी लिविंग विद लिविंग यू विद दिस सॉन्ग टू पॉन्डर एंड थिंक द वैल्यू ऑफ प्रामिस in the value of keeping those promises namaskar till we meet again qasam mein vaade pyar wafa sab baatein hain baaton ka kya qasam mein vaade pyar wafa sab